विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग लोगों से बातें करते हैं और उनके कुछ खास अनुभव आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो आइए आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ भोपाल से नगीन तन्वी जी आए हुए हैं जो एक बहुत ही अच्छे गायिका हैं सिंगर हैं और बहुत ही अच्छा उन्होंने प्रजेंट किया आज हमने उनका जो सिंगिंग है वो देखा एक बहुत ही सुंदर गीत उन्होंने प्रेजेंट किया था बहुत सारे लोगों ने उसे अच्छी तरह से सुना समझा और कहीं ना कहीं वो गीत जो है हम सभी को ध्यान करने के लिए प्रेरित कर रही थी तो आइए ऐसे विशेष सिंगर का हम लोग स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में नगीन तन्वी जी का स्वागत ओम शांति और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा अपने बारे में बताइए जब रमेश भाई के पास पहला इंटरव्यू दिया था मधुबन रेडियो में तब मैं शुरू शुरू ज्ञान में आई थी तो 2018 फरवरी की बात है अब दो साल के बाद फिर से मिलना हुआ और तब और अब में काफ़ी फर्क आ गया थोड़ा सा फिर से हमारे सभी श्रोताओं को आप अपने बारे में अपने परिवार के बारे में किस तरह से फिर ब्रह्मा कुमारी से जुड़ना हुआ मेरे पिताजी लौकिक पिताजी हबीब तनवीर रंगकर्मी रहे और उन्होंने अपना करियर शायरी से शुरू किया और बचपन में ही बीज डाल दिया गया थिएटर का और संगीत तो ईश्वरीय देन थी मेरे पास और ईश्वर ने दिया था तो वो शुरू से वो था और नाचने गाने का बड़ा शौक़ था पढ़ाई करने का बिल्कुल शौक़ नहीं था और फिर जब वो गुज़र गए पिताजी तो 2009 में तो फिर नया थिएटर जो हमारी संस्था है अंतरराष्ट्रीय संस्था तो वो मैंने संभाली फिर जैसे कि होता है जब किसी भी संस्था से जब उसद चला जाता है तो थोड़ी हलचल में आ जाती, तो जाती। है संस्था और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट्स भी हो जाते हैं लोगों के तो वही हुआ तो मैं बहुत परेशान थी बहुत टेंशन था हुँ। तो हुँ। हमारी एक बहन है भोपाल में हमारी कॉलोनी में रहती हैं तो वो मुझे ले आई कि चलो चलो तुम तो। उसके बाद फिर ऐसा फ़र्क पड़ा फिर आ, मैं जुड़ी हूँ नया थिएटर से लेकिन मैं वहाँ परफॉर्म नहीं कर रही मतलब शो में नहीं जा रही हूँ और मैनेजमेंट थोड़ा सा पेमेंट का वो मैं देखती हूँ अच्छा। और मेरा फर्स्ट लव म्यूजिक ही रहा है तो मैं अब टोटली totally मतलब इंडिपेंडेंट एज ए सिंगर वैसे मैं कर रही हूँ और अब ईश्वरीय सेवा दे रही हूँ <laughs> और बड़ी खुश हूँ <laughs> चलिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया कि किस तरह से आपका जो है ब्रह्मा कुमारी से जुड़ना हुआ तो जब व्यक्ति तनाव या दुखी हो जाता है तो सोचता है कि कहीं ना कहीं उसको शांति मिले एक एकाग्रह हो जाए उसका मन और वहाँ से उसको एनर्जी रिसीव हो जाए तो थोड़ा सा बदलाव आ जाए तो ऐसे ही हमारे जीवन में जो भी तनाव टेंशन का समय होता है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है जिसके कारण हम परेशान हो जाते हैं करना तो वही है लेकिन हम लोग कर नहीं पाते उन चीज़ों को या समझ नहीं पाते हैं और जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो पॉजिटिव ओरा हमें मिल जाता है शक्ति मिल जाता है तो हम चीज़ों को बड़े यूनिक तरीके से फिर करने लगते हैं तो हमें लगता है कि ये काम बहुत अच्छी तरह से हो रहा अभी रोआइए इसी सिलसिले को जारी रखते हैं और मैं चाहूँगा कि अब जैसे सिंगिंग की बात हो रही थी और आपने कहा कि मैं अभी सिर्फ सिंगिंग ही करती हूँ तो मैं चाहूँगा कि एक हाथ गीत जो आपका पसंदीदा है हमारे श्रोताओं को जरूर सुनाइए जी जीत है जी, बाबा का ही जी. आ, फूलों की माला बनाई ओ मीठे बाबा, ओ प्यारे बाबा फूलों की माला बनाई, चुन चुन के जग के कांटे, फूलों की माला बनाई चुन चुन के जग के कांटे फूलों की माला बनाई बीच भावर में डूबती नैया बीच भावर में डूबती नैया तूने पार लगाई चुन चुन के जग के कांटे फूलों की माला बनाई <च्चारीग> चलिए बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया और करता हूँ हमारे सभी श्रोता मित्रों को भी अच्छा लग रहा होगा कहीं ना कहीं एक बहुत ही सुंदर मैसेज इस गीत में छुपा हुआ है जो मुझे लगता है कि हम सभी को समझने की ज़रूरत है चुन के जो माला बनाए जाते हैं उन्हें कांटों से फूल बनाने की जो कार्य है वो मुझे लगता है कि ईश्वर के सिवा और कौन कर सकता है <laughs> इस परमात्मा जो है उसको याद करते हैं हम लोग हर समय जब भी हमें पीड़ा हो जाती हैं और मन में कहीं ना कहीं हलचल आ जाती हैं तो उस परमात्मा को याद करके अपने मन को शांत करने की हमारी जो कार्य है वो चलता रहता है तो आइए इस भाव को आपने प्रकट किया और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता मित्रों को भी ये बातें जो है समझ में आ रही हैं तो जैसे भोपाल से जुड़े हुए हैं तो भोपाल एक ऐतिहासिक नगरी है उनका अपना अलग इतिहास है थोड़ा सा भोपाल के बारे में बताइए <laughs> मेरी पैदाइश दिल्ली में हुई थी तो स्कूलिंग भी दिल्ली में की तो भोपाल हम नाइन्टी में शिफ्ट हुए तो बेगमों का शहर है और रियासत रही है रजवाड़ा रहा है तो पुरानी इमारतें हैं और मुगल डेज की पुर, पुरानी इमारतें हैं तो उनका रेस्टोरेशन का काम चल रहा है एक हैं आर्किटेक्ट हैं सविता राजे वो अच्छा। पुरानी इमारतों को मोन्यूमेंट्स को रेस्टोर करने की कोशिश करी उनका बहुत बड़ा काम है सेवा है उनकी तो अच्छी मित्र भी हैं हमारी तो भोपाल में और शहरों से फ़र्क है वहाँ लोग रिलैक्स फील करते हैं मतलब शांति है वैसे भागम भाग जैसे और मेट्रो शहरों में है वैसी नहीं है और हरियाली भी है मौसम भी अच्छा खूबसूरत शहर है और थोड़ी पहाड़ियां हैं थोड़ा मैदान है इस तरह से और लोग बहुत अच्छे हैं भोपाल के कोमल स्वभाव है लोगों का जी।, जी जी जी और मैं चाहूँगा कि भोपाल की अपनी एक अलग पहचान जो आप कह रहे हैं उससे अलग क्या है उसमें अभी वर्तमान समय में जो चीज़ें हम देखते हैं अभी अलग पहचान ये है जो भी आता है भोपाल बाहर से उसे भोपाल अच्छा लगता है मतलब प्रा, प्राकृतिक सौंदर्य के तौर पे और ख़ास बात उसकी ये है कि वहाँ कुछ ना कुछ कल्चरल प्रोग्राम चलता ही रहता है हाँ नृत्य काया गायन काया थिएटर का या पुस्तक मेला कुछ ना कुछ चलता रहता है तो लोग लोगों को बहुत रुचि है ये कलात्मक कार्यक्रमों में तो ये ख़ासियत है लोक रंग एक होता है 26 जनवरी को चार पाँच दिन का मेला लगता है और वहाँ अलग अलग लोक शैलियों के लोक कलाकारों को आदिवासियों को निमंत्रण दिया जाता है प्रोग्राम करने के लिए तो एक मिक्सचर मिश्रण है ए, शहरी आबादी और मंडला के बहुत सारे गोंड आदिवासी हैं वो और आदिवासी लोक और शास्त्री कला शास्त्री संगीत का गढ़ रहा है वहाँ बहुत प्रोग्राम होते हैं शास्त्री संगीत के तो उस तरह से लोगों को बहुत रुचि है और लोग दौड़े चले जाते हैं तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं भोपाल के बारे में और भोपाल एक यूनिक शहर है और यूनिक इस तरह से है कि वहाँ पर ऐतिहासिक रियासत के अभी भी कुछ विशेष जो सैंपल्स से है वो अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर वहाँ पर जो है आ, देख सकते हैं पैलेसेस वगैरह है उनको देख सकते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि रियासत मना किस तरह की होती थी आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर बातें करते हैं नगीन तनवीर जी से आप सुना है रिडमर वन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कर रहा तेरा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 कितना सुंदर होगा वो तो कितना सुंदर अंग तेरा रस की गंगा ओह ओह हो अंग अंग तेरा रस की गंगा रूप का वो सागर होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा कितना सुंदर होगा रस का संगम आधार पे रूप दिखाने को नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम के आज के हमारे ख़ास मेहमान नगीन तनवी जी हैं जो एक अच्छे गायक हैं और काफ़ी समय से जो है इस फील्ड में रहे और नृत्य से जुड़े रहे और बचपन से ही उनको इन सारी चीज़ों को जो है माहौल मिला उनको और घर में जो है थिएटर से जुड़ना हुआ घर से ही और सब चीज़ें जो हैं उन्होंने बचपन से ही थिएटर को देखा है तो थिएटर और फिर फिल्म अगर इस दोनों की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि दोनों में काफ़ी बदलाव या काफ़ी डिफरेंस लगता है तो वो क्या है थोड़ा सा बताए थिएटर में लाइव होता है जो भी आप करते हैं आ, सामने स्टेज है सामने ही ऑडियंस है तो वो तुरंत कनेक्टिविटी रहती है रिस्पॉन्स की और आ, वाइब्रेशन की जो हम बात करते आ, हैं तो खट से आपको तुरंत वाइब्रेशन मिलता है कि पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो एक तो ये है और उसमें हर शो अलग तरह का रहता है इसलिए लाइव रहता है फिल्म में ये है कि एक बार बन गई वो रील पे है तो बन गई तो उसमें वो माध्यम अलग है तो उसमें उस तरह का नहीं हो पाता लेकिन फ़िल्म जो है सिनेमाटोग्राफी बहुत पावरफुल मीडियम है तो आप मैंने जहाँ तक चिंतन इस पर किया है एनलाइसिस के आप फोकस कर सकते हैं कैमरा कैसे फोकस जो पुरानी फिल्में हैं उसमें कैमरा फोकस करता था अब तो कैमरा बहुत तेज़ी से चलता है पहले फ़ोकस करता था तो उसमें फोकस की जो बात है वो सीख सकते हैं थिएटर के लिए और थिएटर के लिए आपका इंस्ट्रूमेंट जो है आपका तन बिल्कुल तैयार रहना चाहिए वॉइस सांस आपकी बॉडी बिल्कुल तैयार रहनी चाहिए फास्ट मूवमेंट के लिए जो भी है और फिल्म में तो टेक रीटेक ऐसा हो लेकिन थिएटर में ऐसा नहीं होता वो एक बार अगर चूक हो गई कोई संवाद में या मूवमेंट में तो वो क्षण चला गया तो चला गया हाँ हाँ फिल्म में टेक्निकली उसको रीटेक करके ठीक किया जा सकता है एडिट किया जा सकता है थिएटर में कोई ऑप्शन नहीं है और फिल्म में काफ़ी ऑप्शंस हैं थिएटर में रियलिटी है फिल्म में नॉन रियलिटी भी मिक्स हो जा सकती है <laughs> <ये, ये>, <laughs> तो ये काफ़ी <laughs> बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं फिल्म एंड थिएटर के बारे में तो मुझे लगता है कि आप इसका डिफरेंस समझ रहे होंगे तो आई आप आगे बढ़ते हैं और तनवी जी जो है ख़ास आध्यात्मिक संस्थान से भी जुड़े हुए हैं कितने समय हो गए आपको जब मैं आई थी इंटरव्यू के लिए तो 2017 दिसंबर में मैं आई थी ज्ञान में और 2018 फरवरी में बाबा ने बुला लिया तो तब सवा दो महीने हुए थे सवा दो ढाई महीने हुए थे ज्ञान में और अब सवा दो साल होने वाले हैं मार्च में 12 मार्च को सवा दो साल हो जाएंगे तो इस दो ढाई साल में आप जो हैं आध्यात्मिक जीवन शैली को अपनाया है तो कैसा महसूस कर रहे हैं क्या क्या एक्सपीरियंस आपने किया है इस ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़कर आपके आध्यात्मिक अनुभवों को थोड़ा सा सजा कीजिए <laughs> मैं ज़रा पीछे आना चाहूँगी जब मैं छोटी थी बचपन में मुझे अध्यात्म की बड़ी खींच होती थी शुरू ही से इसका जो बीज मैं आपको बताऊँ कि हमारी एक सहेली हैं बहन है निशा महाजन दिल्ली में वो डांसर हैं कथक डांसर और वो योग इंस्ट्रक्टर हैं तो उन्होंने मुझे स्वाध्याय कराया एक बार घर आई 2000 में और एक महीना रुकी भोपाल आई दिल्ली से और उन्होंने कहा कि नगीन स्वाध्याय करो स्वचिंतन और पूछो अपने आप से कि मैं कौन हूँ तो वो बीज तब डला था, था।, था। तो अब बाबा ने बता दिया मैं कौन हूँ मैं आत्मा हूँ <laughs> तो एक तो ये एक और दूसरा ये कि इंटरनेशनल कल्चरल प्रोग्राम में बाबा ने बुलाया था 2018 फरवरी में।, में और नौ महीने हुए थे ज्ञान में और बाबा ने भट्टी के लिए बुला लिया पांडव भवन तो हमारी जो सीनियर बहन जी हैं वहाँ भोपाल में वो कहने लगी कि आपकी तो लॉटरी खुल गई नगीन बहन आपको इतने जल्दी बाबा ने बुला लिया वरना जिनको ज्ञान में पाँच साल होते उनको पांडव भवन बुलाया जाता है भट्टी के लिए आपको नौ महीने में बुला लिया बाबा ने तो बड़ी खुश हुई फिर बाबा ने फिर सेवा में बुला लिया दो हज़ार उन्नीस से मैं सेवा में आई और ये दूसरी बार सेवा में आ रही हूँ एक तो ये आ, तीसरा मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी जो अक्टूबर गुज़रा है 2019 का आ, हम जा रहे थे म्यूज़िशंस के साथ देहरादून कॉन्सर्ट था वहाँ तो हमारे जो ढोलक वादक थे आ, उन्होंने कैमरे से फ़ोटो खींची देहरादून में तो ये कमाल की तस्वीर थी उन्होंने व्हाट्सअप पे भेजा और मैंने देखा कि ऐसे वाइब्रेशन जा रहे हैं जो सतरंगी वाइब्रेशन और तीन चार लोग बैठे हैं और यूँ जा रहे हैं मैंने कहा ये तो बाबा की वाइब्रेशन है और स्टेशन पे एक ली थी तस्वीर तो उसमें मुझे अपना सूक्ष्म शरीर दिखा लेफ्ट हैंड साइड पर बाई तरफ तो बाबा ने ये दिखाया और आ, मैं एक बेंच पे बैठी थी पीछे कोई नहीं बैठा था तो दाहिने हाथ पे ब्लैक एनर्जी मतलब सर का हिस्सा वो अलग तो वहाँ कोई बैठा नहीं था तो मुझे बात बड़ी अजीब सी लगी कि ये कैसे तो मैंने कहा वाइब्रेशन कैच करता है ए, कैमरा कैच करता है वाइब्रेशन तो ब्लैक एनर्जी आउट तो शायद नए बच्चों का ऐसा बाबा दिखाते होंगे शायद हाँ तो ताकि उनका निश्चय और पक्का हो जाए जी एक्चुअली बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को और ख़ास जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं उन्हें थोड़ा सा कुछ नई शब्द भी आ गए होंगे आपके पास और कुछ चीज़ें जो हैं आपको इंटीमेट करना होगा कि भाई ये क्या है समझने की ज़रूरत है तो ज़रूर समझने की ज़रूरत है हम सभी को उन चीज़ों के बारे में और एक्सपीरियंस करने की भी ज़रूरत है क्योंकि अध्यात्म ये एक ऐसा पहलू है जहाँ पर हमें खुद को खुद का एक्सपीरियंस करना पड़ता है बाकी दूसरों के हम लोग सुनते हैं तो हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलता है हमें एक चिंतन की धारा जो है स्वाध्याय की बात आती है तो स्वयं के बारे में सोचने के लिए प्रेरित प्रेरणा भी मिलती है तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और अब जैसे कि हम लोग अपने लाइफ में काफ़ी चेंजेस महसूस करते हैं जैसे ही हमारा जो परिवर्तन है जीवन में काफ़ी हम लोग देखते हैं नैचुरी हम लोग जब मेडिटेशन करते हैं साल भर पूरा हो जाता है तो काफ़ी कुछ हम लोग अपने आप में बदलाव देखते हैं तो काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस आपने किया है तो कुछ एक यूनिक बदलाव की बात अगर कहें संस्कारों की बात तो उसमें क्या चेंजेस आए एक तो अंदर से वैराग्य आया है दुनियादारी की बातों में बिल्कुल मन नहीं लगता लगता बस ज्ञान की बातें ही करें या कला की बात करें संगीत की बात और एक तो ये दूसरा आ, बहुत बड़ा विकार मेरे अंदर क्रोध का तो वो शांत हो गया पूरा शांत नहीं हुआ लेकिन वो मतलब हाँ कंट्रोल में आ गया है और मैं ज्ञान की बात कोट करती हूँ अगर क्रोध में भी आ जाऊँ तो उस तरह का नहीं लेकिन थोड़ा रौब रहता है लेकिन ज्ञान की बात कोट करती हूँ कि बाबा ने ऐसा कहा है ऐसा और फिर मैं एक गिलास पानी पी लेती हूँ और बाबा के सामने बैठ जाती हूँ तो तो फिर अपने आप ही शांत हो जाता है <laughs> डिटैचमेंट आया है और जैसे जगदीश भाई की क्लासें मैं सुनती रहती हूँ और उनकी किताबें भी आ, सारे नाउस मैंने इतनी किताबें बेच डाली इतनी किताबें बेच डाली और आ, सब पुट्ठों में है एक संग्रहालय जाएंगी दिल्ली में तो वो एक्सपर्ट कमिटी अभी आई नहीं है तो मैं ज्ञान की किताबें पढ़ती हूँ जगदीश भाई की किताब उन्होंने क्वांटम फिजिक्स से इसको रिलेट किया है और ये विज्ञान है आध्यात्म भी विज्ञान ही तो है तो उसमें अ, मेरे ख़्याल से इसको ज्ञान सहज ज्ञान है लेकिन सहज नहीं है ये बहुत गहरा ज्ञान है बहुत गुहै है और इसके लिए विशाल बुद्धि चाहिए फ़्राक दिल वरना समझ नहीं आएगा और वैज्ञानिक दृष्टि हो तो और अच्छे से समझ आएगा चलिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और बहुत अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हमारा अध्यात्म भी एक विज्ञान है जब हम लोग इसके ऊपर काम करते हैं तो वो भी एक विज्ञान ही बन जाता है और हमारे जीवन में परिवर्तन के लिए हमें प्रेरित करता है चाहे किसी भी विधा में हम लोग जो भी चीज़ें लेते हैं पढ़ाई करते हैं काम करते हैं तो वहाँ भी परिवर्तन अगर हम लाना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ हमें करना होता है तो यहाँ पर आप काम करने की बात आती है तो सेल्फ माना खुद पे काम करना पड़ता है सेल्फ वर्क होता है यहाँ पर कि अपने अंतर आत्मा के अंदर जो अवगुण है जैसे कि अभी नगिन जी ने बताया कि उनके अंदर क्रोध बहुत आता था तो नेचुरली सबको क्रोध आता है जो भी काम करते हैं जो भी लेते हैं घर का जिम्मेवार है परिवार का जिम्मेवार है कहीं कही ना कहीं कुछ काम हमें करने होते हैं तो जिम्मेवार व्यक्ति के जीवन में क्रोध आना नेचुरल है स्वाभाविक है कि उसके पास वो टाइम पर कोई चीजें नहीं हो रहे हैं बच्चे नहीं मान रहे हैं या जो सोचा है वो नहीं हो रहा है तो इरिटेट होता है व्यक्ति क्रोधित हो जाता है लेकिन जैसे ही आप मेडिटेशन कर देते हो तो यहाँ पर एक आपको एनर्जी रिसीव हो जाती है वो एनर्जी आपको कंट्रोल करना सिखाती है तो ये है अध्यात्म तो कोई भी चीज़ आपको कुछ सिखाती है या कुछ बताती है तो वो एक अध्यात्म और विज्ञान दोनों का मिश्रण होता है तो यहाँ बहुत ही यह अच्छी बात हमें समझने को मिला कि किस तरह से हम अपने संस्कारों को डील करते हैं और उसके साथ हम कैसे उन्हें कंट्रोल करते हैं तो क्रोध एक बहुत बड़ा हमारे लिए नेगेटिव एनर्जी है और उसे हम लोग किस तरह से कंट्रोल करते हैं कैसे ज्ञान के बिंदुओं के साथ चिंतन करते हुए स्वयं का अभ्यास करते हुए उन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं स्वयं के बारे में जानते हुए स्वयं के अस्तित्व को पहचानते हुए हम जो भी नेगेटिव एनर्जी है क्रोध है जो भी लोभ है ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर पाते हैं आसानी से तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम सभी को इस तरह का प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए और जाते जाते नगीन जी एक मैसेज या एक कोई बात आपको सुनाना हो तो जरा मुझे ये क्रोध बहुत परेशान करता था और मैं कहती थी कब जाएगा कब जाएगा अब भगवान इसको निकालने की विधि बता रहा है इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है और मैसेज तो मैं ये देना चाहूँगी कि स्वचिंतन अब ऐसा हो गया कुछ भी अगर गलती भी हो जाए तुरंत दिमाग इस तरफ जाता है कि मुझसे क्या भूल हुई अवज्ञा हो गई श्रीमत के विरुद्ध क्या हुआ वहाँ जाता है दिमाग वरना पहले ना दोषारोपण होता था कि फला ने ऐसा कहा तो मैं तो ये कहूँगी कि स्वचिंतन करने से आपकी ज़िंदगी में बहुत सुधार आ जाता है सबसे बड़ी बात है कि शिव बाबा ने मुझे फैमिली ने दी मैं अकेली रहती हूँ तो उसका कुछ ड्रामे में कुछ राज है उसका लोग कहते अकेली रहती मैंने कहा हाँ, बस मैं और मेरा शिव बाबा बस स्वचिंतन से क्या है बहुत सारी परिस्थितियाँ अपने आप ही सहज ढंग से ये हो जाती और आप ज्ञान रत्नों के चिंतन चिंतन में डूबे रहते हैं और समान में रहते हैं न तो आपके पास परिस्थिति नहीं आएगी आएगी भी तो वो महसूस नहीं होगी वो आपकी सीट अगर ऊपर है तो अपन नीचे आ जाते हैं सीट से तो बार नीचे आते फिर सीट पे सेट होते लेकिन अब ये मेरी कोशिश है कि अब सीट से नीचे ही ना उतरूँ सीटी पे सेट रहूँ <laughs> एकाग्रता भी सिखाता है अध्यात्म एकाग्रता दूसरों को समझने की विधि जैसे बाबा सिखा रहा है कि दूसरों की क्या परिस्थितियाँ आप समझिए तो उसमें क्या है कि दूसरा आपको सम्मान देगा तो उसमें ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग का दायरा बढ़ जाता है विशाल बुद्धि हो जाती विवेक दिव्य दृष्टि हो जाती है विवेक बढ़ता है आपका दिल भी बड़ा हो जाता है स्वार्थ भी कम होता है इसमें मैं ये चाहूँगी कि आज की पीढ़ी मतलब ये मेडिटेशन राजयोग मेडिटेशन ज़रूर सीखे ताकि वो समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके चलिए बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया आशा हमारे सभी श्रोता मित्रों को भी अच्छा फील हो रहा है कि जब हम लोग अपने लिए भी सीखते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारा जो ओरा है वो दूसरों के लिए भी हेल्प करता है तो मेडिटेशन एक इम्पॉर्टेंट टूल है अपने और विश्व कल्याण के लिए तो इसे ज़रूर सीखे ये मैसेज था नगिन तन्वी जी का और हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद <laughs> तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और श्रोता मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही आशा करता हूँ आप सबको कहीं ना कहीं एक जो है नई चीज़ सीखने को मिला समझने को मिला होगा तो उसको आप अप्लाई करें या फिर सीखें या कुछ ना कुछ आप ऐसा समय निकालिए अपने लिए अपने दिन भर के कारोबार से और मेडिटेशन ज़रूर सीखें या सोच स्वचिंतन जरूर करें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और तनवी जी को दीजिए इजाज़त सलाम नमस्ते खम्बा गिशा सुनते रहो कर आते रहो अपना ईश्वर होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा वो कितना सुंदर होगा